देवी भागवत तीसरा स्कंध राजकुमारी शशिकला का सुदर्शन को मन में वर्णन करना व्यास जी कहते हैं राजकुमार सुदर्शन के कोई सहायक नहीं था न पास में संपत्ति थी और न वह प्रसिद्ध शूरवीर ही था फल मूल खाकर वनवासी जीवन व्यतीत करता था केवल भगवती जगदम्बा का काम बीज मंत्र उसके हृदय में बस गया था उसी मंत्र के जप के प्रभाव से सुदर्शन को सिद्धि मिल गई वह मंत्र उसके चित्त से क्षण भर के लिए भी दूर नहीं होता था जबकि क्रिया सदा चलती रहती एक रात को स्वप्न में विष्णुमयी पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा भगवती जगदम्बा ने उसे अपने दर्शन कराए वे अव्यक्त स्वरूपणी भगवती समस्त संपत्ति प्रदान कर देती हैं सिंगवेरपुर के अध्यक्ष निषाद ने सुदर्शन के पास आकर उसे एक उत्तम रथ चढ़ने को दे दिया उस रथ में सभी उपयोगी सामग्री प्रस्तुत थी वह रथ चार घोड़ों से खींचा जाता था पताकाएँ उसकी शोभा बढ़ाती थी राजकुमार सुदर्शन एक विजयशाली महान व्यक्ति हैं मन में यह जानकर सिंगवेरपुर के अध्यक्ष ने भेंट रूप में उसके पास वह रथ उपस्थित किया था सुदर्शन ने भी प्रसन्नतापूर्वक वह रथ ले लिया और साथ ही मित्र रूप से आए हुए निषाद का जंगली फल एवं फूलों के द्वारा यथोचित स्वागत भी किया आतिथ्य स्वीकार करके निषाद राज के चले जाने पर वहां जो तप करने वाले मुनिगण थे वे अत्यंत प्रसन्न होकर सुदर्शन से कहने लगे राजकुमार तुम भगवती की कृपा के फलस्वरूप थोड़े ही दिनों के बाद एक स्वतंत्र राजा हो यह अध्रुव सत्य है इसमें कोई भी संदेह नहीं है सुव्रत भगवती जगदम्बा वर देने में कुशल एवं संसार को मोहित करने वाली है वे तुम पर प्रसन्न हैं अब तुम्हें उत्तम सहायक भी मिल गया है अतः बिल्कुल चिंता मत करो तत्पश्चात उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन मुनियों ने मनोरमा से कहा सुमुखी अब तुम्हारा पुत्र भूमंडल का सम्राट होकर रहेगा मुनियों के वचन सुनकर सुंदरी मनोरमा ने उत्तर दिया महाराज आपका वचन सफल हो यह कुमार आपकी सदा सेवा करेगा श्रेष्ठ उपासना के प्रभाव से कौन सी ऐसी विचित्र घटना है जो संभव न हो अन्यथा मेरे पास तो न सेना है न मंत्रिमंडल और न खजाना ही है न तो कोई प्रबल सहायक ही है फिर किसके सहयोग से मेरा पुत्र राज्य पाने के योग्य बन सकता है हाँ आप लोग मंत्र के पूर्ण वेदता विद्वान हैं आपके आशीर्वाद की सहायता से निश्चय ही मेरा पुत्र राजा होगा इसमें मुझे भी कोई संदेह नहीं दिखता